बोले बाबा भोले बाबा अच्छा विद्या का चमत्कार दिखा रहे हैं अच्छा मैया बोली तो आगे बताओ बाबा आगे शिवजी बोले मैया कुछ ही दिन में एक बाबा जी आएंगे संत जी आएंगे कुछ वर्षों बाद तो क्यों कौशल्या मैया बोली शंकर जी बोले तुम्हारे बेटों को ले जाएंगे राम जी को ले जाएंगे बोली मैं तो नहीं जाने अपने राम जी, जी। जी को खूब चले आए शंकर जी मुस्कुराए तो बोले नहीं नहीं चले जाने थे ना बाबा बाबाजी नहीं बनाएंगे फिर विवाह कराएंगे उन्हीं की वजह से विवाह होगा भैया बोली बाबा जी की वजह से इनका विवाह होगा कौशल्याजी बोले बोली सिंह जी मैं तो तैयार बैठी हूँ कल ही आ जाए बाबा जी तो भेजने को तैयार मेरे लाला का विवाह हो जाए जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस स्वयं गायो प्रसंग की कथा सुनाई विश्वामित्र जी के बहाने विवाह प्रसंग की कथा सुनाई लेकिन हर चीज में फिर वही मर जा राम जी ने फिर शंकर जी की जठा पकड़ के इशारा किया कि बाबा यहीं तक कथा सुनाना विवाह तक की वनवास की कथा अभी से मत सुना देना मैं मैया हैरान हो जाए तो यह भी मर्यादा क्या बोलना है और कितना बोलना है क्या बोलना है कितना बोलना है ऐसे तो सभी कुछ है तो क्या सब कुछ बोलना चाहिए एक बार एक को व्याख्यान देना था इस हॉल में व्याख्यान होना था तो एक श्रोता बैठा एक तो बड़े निराश हुए कि अब क्या बोलना वो बोला कि क्यों नहीं बोलना बोले कोई श्रोता ही नहीं बोले हम तो हैं एक श्रोता है अरे बोले एक के लिए क्या बोले तो श्रोता ने तर्क दिया कि मान लो किसी के पास सौ घोड़े हों और निन्यानवे मौजूद ना हो एक घोड़ा हो तो क्या वो एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डालेगा कि निन्यानवे मौजूद नहीं है श्रोता का तर्क तो बहुत बढ़िया था वक्ता बहुत उत्साहित हो गए उन्होंने जो बोलना शुरू किया अब बोले तो बोलते ही जाए जो नहीं बोलना था वह भी तो बिचारे एक श्रोता एक ही था तो कुछ देर तो सुना पहले समझा फिर सुना अब सुनने की भी हद होती थी अब सहना शुरू जब तक उनका व्याख्यान पूरा हुआ श्रोता विचारा मरना संग अधमरा हो गया अब उसमें इत, इतनी भी चेतना नहीं रही कि कह सके कि वाह क्या बात। वो वाह वो आह आह कर रहा था कि कब बंद होए, कब बंद होए? अरे कम से कम श्रोता में इतने तो प्राण बचे रहने दो को वाह वाह करने लायक बचे तो आ, आ, कर रहा था फिर भी वाह वाह की आशा उससे बोले अरे कैसा लगा बोला ठीक है अब, अब अब मत बोलो तो बोले क्यों हम तो तुम्हारी कहने से बोले थे तुम्ही उत्साह दिलाया था कि निन्यानवे घोड़े मौजूद ना हो और एक घोड़ा है तो क्या उसे घास नहीं डाली जाएगी इसी से मैं उत्साह में आकर बोला वो आदमी हाथ जोड़कर बोला लेकिन हमारे कहने का यह अर्थ नहीं था कि निन्यानवे की घास एक ही घोड़े पे डाल दो घोड़े पता कुछ तो। इसलिए भाई हर चीज मर्यादा में होनी चाहिए एक उसकी सीमा है उसकी मर्यादा है अति सर्वत्र वर्जये अति का सब जगह वर्जन है और इसीलिए राम जी ने कहा कि अब ज्यादा नहीं यहीं तक कथा रहे कुछ दिन तो आराम से रहे ये और जो होगा तो होगा अच ऐसी बात काये को जो आज नहीं होना है कई लोग जब शुरू कर दे एक दिन ऐसा होगा सब पड़ा रहेगा चल सब अरे हमने कहा भाई एक दिन होगा तो एक आधी दिन कह दो रोज को प्राण लिए हो लोग अभी तो इनसे ये कहो कि भगवान का भजन करो भक्ति करो कीर्तन करो राम जी ने कहा वनवास जब होगा तब होगा अभी तो मैया कोई सब बात मत मैया बड़ी प्रसन्न हुई सनमान्यो महिदेव असी सत सानंद सदन सिधायो तुलसीदास रनिवास नहे सुबस भो सबको मन भायो भयो दिवई सदन से सदन से धाय सदन से शंकर भगवान यह कथा पार्वती जी को सुना रहे और वो एक काउंडिक चोरी सुन गिरी जा पार्वती जी से भगवान शंकर बोले देखा दर्शन करके ही आए जो ही बनना पड़ा तो क्या हुआ भगवान का दर्शन करके पार्वती जी ने कहा एक बात पूछे क्या बोले ज्योति तो आप बहुत बढ़िया हो सर्वज्ञ हो लेकिन अगर वो दासी न मिली होती तो राजमहल में प्रवेश मिलता शंकर जी बोले तो उससे क्या उससे क्या अरेखा का, का और अपनी विद्या तो याद है वो दासी याद नहीं है दासी ना, ना मिलती तो ऐसे ही भटकते रहते और इतना कह के पार्वती जी मुस्कुराने लगी शंकर जी बोले कोई रहस्य मुस्कुरा क्यों नहीं हो तो पार्वती जी बोले नहीं पहचाना दासी उस दासी के रूप में यही दासी थी मैं देख रही थी कि भटक रहे हो शिव जी बोले तो तुम भी गई थी पार्वती जी बोली जब आप ज्योति बन के भगवान के पास गए तो हम दासी बनके भगवान के भवन में पहुंचे आता है उसकी मर्यादा रख दासी का वचन मानकर ही कौशल्या जी ने शिवजी को बुलाया शिवजी की पूजा हुई दासी बोली मेरा भी मान रहा शंकर जी बोले मेरा भी रहा ये भगवान ही सबको मान देते हैं जो बड़ होत तो सुराम बढ़ाए अवयोध्या की बात सुनो आज बड़ो आनंद अवध में आज बड़ो सेहत भवन भूपति के प्रगटे रवि कुल चंद बड़ो आदम प्रगटे रवि कुल चंद प्रगटे अब चर्चा क्या हो गई अयोध्या की देवियां सोच रही हैं आज हो भवन भूप के दे आज हो खन रिपु दमन भरत की जन्म बध आज हों के भवन में जाऊंगी राम लक्ष्मण भरत शत्रु की जन्म जन्मया गाऊंगी महारानी जी दई हैोद राम ही निरख निरख सुख पी हो जन राजेश बाल छवि भी भी भीड़ लग गई सब राम जी का दर्शन कर रहे आनंद आनंद अब हुआ क्या महाराज दशरथ सबको दान दे रहे सर अभी बड़ी विलक्षण पंक्ति है मानस में सर्वस्व दान दीन सब काहू यही पावा रखा नहीं ताहू सर्वस्व दान दिया गया और जिसने पाया उसने रखा नहीं तो गया कहां लोगों ने अलग अलग अर्थ किए कि जिसने पाया उसकी गरीबी मिट गई अच्छा दूसरा एक सज्जन बोले हमें तो एक अलग अर्थ समझ में आ रहा हमने कहा क्या बोले दशरथ जी दान दे रहे थे तो कुछ लोग थे जो एक बार ले आए फिर दोबारा चले गए तो सेवको ने अरे ये महाराज ले चुका है ये दोबारा आ गया दशरथ जाने दो यही पावा राखा नहीं था जो पा चुका था उसको भी फिर दे दिया अरे उनका धन्य हो उस समय ऐसे लोग थे जो दोबारा चले जाएं एक महात्मा ने बड़ा सुंदर अर्थ समझाया उन्होंने कहा कि देखो सब लोग महाराज दशरथ के आंगन में बैठ गए मैया कौशल्या की गोद में रामलला है महाराज दशरथ ने सबसे कहा क्या चाहते दान क्या तो वासियों के सर्वस्व तो श्री राम जी तो दशरथ जी ने राम जी को अपनी गोद में लेकर सामने जो बैठे थे उनकी गोद में दे दिया तो ये सर्वस्व दान राम जी के रूप में लोगों को मिला और जिसे मिला उसने अपनी गोद में लिया और उसने बगल वाले की गोद में दे दिया कि तुम भी दूसरे नीति से भगवान सबकी गोद में होकर फिर कौशल्या जी की गोद में आ गए सर्वस दान दीन सब सबकाहू पर जय पावा राखा नहीं ताहू फिर कौशल्या जी की गोद में आ गए राम जी सर्वस आनंद आनंद है, है। बधैया बाजे आंगने में मैं बधे आंगने में बधैया बाने में बधिया बाजे आंग में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में देखो एक बात बताए निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का जो अनुभव है वह ब्रह्मानंद और सगुण साकार भगवान के रूप का जो दर्शन है वो परमानंद देने वाला है परमानंद पूरे मन राजा कहा बुलाई बजा बहु भगवान मिल गए और इसीलिए प्रेम भरी प्रमदा गण नाच नूपुर घूुर बाधे पाये ने में बधैया नी विधु बधनी अवध की तिकब विधु बदनि अवध की को में बधयाग ले में ओ बध Torat Tan. Torat Tan. माली और कोई कोई सखी कह दे धन्य है कौशल्या माता गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगती बस कौशल्या की गो देखो भगवान के पास दो शक्तियां हैं तो भगवान की दो शक्तियां एक का नाम माया एक का नाम भक्ति भगवान दोनों को लिए बैठे जो भी जाता है पूछते हैं वो लोग क्या चाहिए माया की भक्ति भक्त ने पूछा दोनों में अंतर बता भगवान बोले अगर हमें नचाना हो तो भक्ति ले जा और तुम्हें खुद नचना हो तो माया ले जा माया वो जो जीव को नचाए और भक्ति वो जो भगवान को नचाए जीव जिसके बस में हो उसका नाम है माया और भगवान जिसके बस में हो उसका नाम है भक्ति एक सखी ने कहा चलायो रानी परमेश्वर पर टोना जिन परमात्मा का जादू सारे संसार पे चलता है धन्य है माता कौशल्या चलायो रानी परमेश्वर पर टोना और जाको पार वेद नहीं पावत सो तेर गोद खिलौना चलायो रानी परमेश्वर पर टोना भक्ति के कारण भगवान अरूप होकर रूप वाले बने अव्यक्त होकर व्यक्त हुए अनामी होकर नाम वाले बने सो सुख धाम राम असनामा गुरुजी ने कहा आनंद आनंद सबको सुखी सबको सुख एक दिन की बात सुनो महाराज दशरथ के आंगन में राम जी क्रीड़ा कर रहे हैं अब ये एक अलग मर्यादा की बात है सबकी मर्यादाएं देखी अब मित्रों के साथ कैसा व्यवहार थुमक चलत राम चंद्र चलत ज्यादा yeah, के साथ है श्रीराम भाइयों के साथ हैं श्री राम इतने में महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ दशरथ ही भोजन करने बैठे अब आप जरा हिसाब लगाना लौकिक दृष्टि से चक्रवर्ती सम्राट जिनके पिता हैं और उनके ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम है महाराज दशरथ भोजन करने के लिए बैठे राम जी को बुलाया भोजन करत बुलावत राजा हजा राजा नहीं आवत आव जी बाल समान दशरथ जी ने बुलाया राम जी आओ मेरे साथ बैठकर भोजन करो राम जी नहीं जा किसी ने कहा कि पिता की आज्ञा पालन करना तो धर्म है और राम जी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं राम जी धर्म का ही पालन कर रहे हैं इसीलिए नहीं जा रहे कौन से धर्म का पालन कर रहे मित्र धर्म का मित्रों के साथ कैसा व्यवहार राम जी को लगा कि पिताजी केवल मुझे बुला रहे मित्रों को तो बुला नहीं रहे और मित्र भी क्या सोचेंगे कि वाह राम खेलने में साथ साथ और खाने में अलग अलग क्या यही मित्रता है खेल में साथ ऐसी मित्रता तो चोरों में भी होती है चोरी बेईमानी से बंटवारा ईमानदारी से खाने में अलग अलग खेल में साथ साथ जिनके हम खेल में साथ हैं खाने में भी उनके साथ हो और राम जी ने यह मर्यादा रखी कि चाहे राजा का बेटा हो और चाहे कोई प्रजा का नागरिक हो पर मित्रता और भाईचारा ऐसा होना चाहिए सहना ववतु तू सहना भुनक हम साथ साथ मिलकर भोजन करें यह मर्यादा यह आदर्श राम जी ने रखा यह भाईचारा और देखो कितनी बढ़िया बात आपको बताएं यह भाईचारा जब आएगा तो भगवान के कारण ही आएगा भगवान के कारण दशरथ जी जब जनकपुर से दूत आए तो कहां चक्रवर्ती सम्राट और कहा ये संवाद संदेश देने वाले संदेश बाहक लेकिन महाराज दशरथ उनसे कहते भैया कहो कुशल दो बारे भैया यह है भाईचारा अरे राजा होना अपनी विशेषता है पर सेवक होना अपनी एक व्यवस्था है लेकिन सेवक और स्वामी के बीच में भी आंतरिक संबंध तो भाईचारे का होना चाहिए हम भाई भाई हैं यह होना है यह तो बने हैं कि कोई नौकर बना कोई मालिक बना ये नौकर और मालिक तो बनना है होना नहीं है होने को तो हम सब भाई भाई हैं यह संकेत होना चाहिए अब कोई राजा का बेटा बना कोई गरीब का बेटा बना ये बने हैं ये होना नहीं है होने को तो हम एक ही परमात्मा की संतान है इसलिए हम सब भाई भाई हैं सब भाई हैं और एक अजीब बात है हमने अपने होने को झूठा समझ लिया और बनने को सच्चा समझ लिया इसीलिए उपद्रव है यह और जब तक हम अपने होने को नहीं जानेंगे तब तक आपस में भाईचारा हो ही नहीं सकता नहीं तो भाईचारा ऐसा ही होगा देश है खराब क्या कह रहे हैं जनाब देश पहले अच्छा था यह आप कहते हैं यहाँ तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं अर्थात भाई से अपना संबंध इस कदर जोड़ लेते हैं कि खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं कुछ लोग तो भाइयों को ही पशुओं की तरह पालते हैं उनको अपने पीछे चलाने के लिए उनके आगे चारा डालते प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते कोई न मिले तो भाई को चारे की तरह चबा लेते हैं यह भाईचारा देखो इकट्ठे होना अलग बात है और एक होना अलग बात है जहां हाथ मिलते हैं लोग इकट्ठे होते हैं और जहां हृदय मिलते हैं वहां लोग एक होते हैं हृदय में भगवान है हाथ में शक्ति है जब तक दूसरे का हाथ ठीक है तब तक मिल जाते और अपना हाथ बनते ही हम हाथ भी खींच लेते मुश्किल है कब कौन हाथ मिला ले कब कौन हाथ खींच ले यही पता नहीं लगता इसलिए हमारे हृदय मिलने चाहिए और हृदय में परम परमात्मा के भाव से जो मिलेंगे वो हृदय से मिलेंगे एक सज्जन बोले कि हाथ मिलते हम देखे चलो अच्छा है इसमें बुराई क्या है मिलते तो हैं हाथ ही है सही लेकिन अब विडम्बना यह हाथ मिलने भी बंद हो गए अब अब हाथ भी हिलते हैं मिलते हैं पहले ऐसे मिलते थे और मुझे कभी कभी हंसी लगती है वो हाथ हिलाकर साफ कहते हैं कि हम तुम्हारे नहीं हैं हम तुम्हारे नहीं तो इधर से भी हम लोग सामने से भी हाथ हिलाते तो तुम क्या समझते हो हम तुम्हारे हैं क्या हम भी अरे भाई बोलो राम जी की जगह दूसरा कोई होता तो अपने मित्रों से कहता देखो भैया मजबूरी आप पिताजी बुला तुम यही रहो हम आ रहे हैं भी? आ रहे है। मतलब हम जब तक खा के लौटे तुम यहीं रहो पर राम जी नहीं आवत ते बाल तो तो जी बाल समाज बाल समाज छोड़कर नहीं आ रहे इसमें एक तो यह खेलने में इतना मन लग गया इसलिए खाने का मन नहीं पर दूसरा संकेत यह है कि जिनके संग खेल रहे हैं उनको भगवान छोड़ नहीं सकते मित्र भोजन मिले तो इन्हें भी मिले अच्छा और एक अजीब बात है। पिताजी भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं राजा होकर केवल हमें बुला रहे भोजन करत बुलावत राजा और राजा को तो पूरी प्रजापुत्र के समान दिखना चाहिए इन्हें अपना ही बेटा दिख रहा अपने ही बेटे को बुला रहे इन्हें नहीं बुला रहे नहीं आवत बाल समाजा नहीं जाएंगे क्यों आप तो धर्म का पालन करो राम जी बोले कि महाराज भी तो धर्म का पालन करें तो हम धर्म का पालन करें राजा का धर्म है कि प्रजा को पुत्रवत प्यार करे सबको बुलाए लेकिन हमें बुला नहीं इसलिए हम भी नहीं जा रहे दशरथ जी ने कहा कि कौशल्याजी से कि तुम ही जाओ कौशल्या जी नहीं बुलाने। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमु प्रभु अंगनिया राम लला। राम अंगनैयान बाजे पग अंगनिया राम पहनिया अंगनैया दुई दुई दर्शन दामनी जैसे दम दम दम दम दम के कर करनन कंचन के कंगना चम चम चम चम चमके चम सोहे रुच सोहे रुच रही मणिमाल कमर कर धनिया अंगनिया बिहरे मनोहर अंगनिया मंजू मधुर बाजे पग पेजनिया अगनिया